विवेकानंद साहित्य श्री प्रमदादास मित्र को लिखित बाग बाजार कलकत्ता 4 जून अट्ठारह सौ आपका पत्र मिला इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी राय बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण है यह सत्य है कि ईश्वर की इच्छा होकर रहेगी दो या तीन की टुकड़ियों में हम लोग भी इधर उधर जा रहे हैं भाई गंगाधर के भी दो पत्र मुझे मिले इस समय वह गगन बाबू के घर पर है और इस इन्फ्लुएंजा से पीड़ित है गगन बाबू उसका विशेष ध्यान रख रहे हैं स्वस्थ होते ही वह वहां आ जाएगा आपको हमारा सादर प्रणाम आपका नरेंद्र पुनश्च अभेदानंद और सभी लोग शानंद हैं स्वामी शारदानंद को लिखित बाग बाजार कलकत्ता 6 जुलाई अठारह प्रिय शरद तथा कृपानंद तुम लोगों का पत्र यथा समय मिला सुनने में आता है कि अल्मोड़े की जलवायु इसी समय सबसे अधिक स्वास्थ्यप्रद है फिर भी तुम्हें ज्वर हो गया आशा है कि यह मलेरिया नहीं है गंगाधर के बारे में तुमने जो लिखा है वह संपूर्ण मिथ्या है उसने तिब्बत में सब कुछ खाया था यह बात एकदम झूठ है और अर्थ संग्रह के बारे में तुमने जो कुछ लिखा है वह घटना इस प्रकार है कि उदासी बाबा नामक एक व्यक्ति के लिए उसे कभी कभी भिक्षा मांगनी पड़ती थी एवं उसे प्रतिदिन बारह जान आने एक रुपया के हिसाब से उसके फलाहार की व्यवस्था करनी पड़ती थी गंगाधर अब जान गया है कि वह एक पक्का झूठा है क्योंकि पहले जब वह उस व्यक्ति के साथ गया था तभी उसने उससे कहा था कि हिमालय में कितनी ही आश्चर्यजनक वस्तुएँ देखने को मिलती है किंतु उन आश्चर्यजनक वस्तुओं तथा तो स्थानों के दर्शन न मिलने के कारण गंगाधर को यह विश्वास हो चुका था कि वह सफ़ेद झूठ बोलने वाला व्यक्ति है फिर भी उसने उसकी बहुत सेवा की इसका साक्षी है बाबा जी के चरित्र के बारे में भी उसे पर्याप्त संदेहास्पद कारण मिले थे इन सब घटनाओं के कारण तथा तो के साथ अंतिम साक्षात्कार के फलस्वरूप ही वह उदासी के प्रति पूर्णतया श्रद्धाहीन हो चुका था एवं इसीलिए उदासी प्रभु का इतना क्रोध है और पंडितों की कि पाजी और एकदम पशुतुल्य हैं उनकी बातों का तुम्हें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए मैं देख रहा हूं कि गंगाधर अभी तक पहले की तरह कोमलमती शिशु जैसा ही है इन भ्रमणों के फलस्वरूप उसकी चंचलता तो अवश्य कुछ घट गई है और हमारे तथा तो हमारे प्रभु के प्रति उसका प्रेम बढ़ा ही है घटा नहीं वह निडर साहसी सरल तथा दृढ़ निष्ठ है केवल मात्र ऐसे एक व्यक्ति की आवश्यकता है जिसे स्वतः ही वह भक्ति भाव से अंगीकार कर सके ऐसा होने पर वह एक बहुत ही उत्तम व्यक्ति बन सकता है इस बार गाजीपुर छोड़ने का मेरा विचार नहीं था और कलकत्ते आने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी किंतु काली की बीमारी का समाचार पाकर मुझे वाराणसी जाना पड़ा एवं बलराम बाबू की आकस्मिक मृत्यु ने मुझे कलकत्ता आने को विवश कर दिया। सुरेश बाबू तथा बलराम बाबू दोनों ही इस लोक को त्याग कर चले गए घोष चला रहे हैं और दिन भी एक प्रकार से अच्छी तरह से बीत रहे हैं मेरा शीघ्र ही अर्थात मार्ग व्यय की व्यवस्था होते ही अल्मोड़ा जाने का विचार है वहां से गढ़वाल में गंगा तट पर किसी स्थान में दीर्घ काल तक ध्यान रहने की अभिलाषा है गंगाधर मेरे साथ जा रहा है। है। कहना ना होगा कि कि खासकर इसीलिए मैंने उसे कश्मीर से बुला लिया है। मैं समझता कलकत्ते आने के लिए तुम लोगों को इतना व्यग्र नहीं होना चाहिए भ्रमण भी काफी हो चुका है यद्यपि भ्रमण करना उचित है परंतु मैं यह देख रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक कार्य था उसी को तुमने नहीं किया अर्थात कमर कसलो एवं ध्यान के लिए जम कर बैठ जाओ मेरी धारणा है कि ज्ञान प्राप्ति इतनी सरल नहीं है कि मानो किसी सोती हुई युवती को यह कहकर जगा दिया गया कि उठ गोरी तेरा ब्याह रचाया जा रहा है और वह तत्काल उठ बैठी मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि दो चार से अधिक व्यक्तियों को किसी भी युग में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए हम लोगों को अविच्छिन्न रूप से इस विषय में जुटे रहने तथा अग्रसर होने की आवश्यकता है इसमें यदि मृत्यु का आलिंगन करना पड़े तो वह भी स्वीकार है जानते तो हो यही मेरा पुराना ढर्रा है आजकल के सन्यासियों में ज्ञान के नाम पर ठगी का जो व्यापार चल रहा है उसकी मुझे खूब जानकारी है अतः तुम निश्चिंत रहो तथा शक्तिशाली बनो राखांड ने लिखा है कि दक्ष स्वामी ज्ञानानंद उनके साथ वृंदावन में है सोना इत्यादि बनाना सीखकर वह एक पक्का ज्ञानी बन गया है भगवान उसे आशीर्वाद प्रदान करें तथा तुम लोग भी कहो तथास्तु मेरा स्वास्थ्य अब काफ़ी अच्छा है और गाजीपुर में रहने से जो लाभ हुआ है आशा है वह कुछ समय तक अवश्य टिकेगा जिन कार्यों को करने के विचार से मैं बरैं के छतों में रह रहा हूँ ऐसा अनुभव मुझे पहले भी हुआ करता था एक ही दौड़ में हिमालय जाने के लिए व्यग्र हो उठा हूँ अब के बार प्रोहारी बाबा या अन्य किसी साधु के समीप मुझे नहीं जाना है वे सर्वोच्च उद्देश्य से, से लोगों को विचलित कर देते हैं इसलिए एकदम ऊपर की ओर जा रहा हूँ अल्मोड़े की जलवायु कैसी प्रतीत हो रही है शीघ्र लिखना शारदानंद खासकर तुम्हारे आने की कोई आवश्यकता नहीं एक जगह सबके मिलकर शोरगुल मचाने तथा तो आत्मोल नदी की इतिथ्री करने से क्या लाभ मूर्ख अवारा न बनो यह बात ठीक है किंतु वीर की तरह आगे बढ़ते रहो निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म आध्यात्मनित्याभ निवृत्त कामाह द्वंदैर्य विमुक्ता सुख दुख संगय गूढ़ा जिनका अभिमान तथा मोह दूर हो गया है जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है जो आत्मज्ञान निष्ठ जिनकी कामनाएं विनष्ट हो चुकी है जो सुख दुख रूप द्वंद से विमुक्त हो चुके हैं ऐसे विगत मोह व्यक्ति ही उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं गीता अग्नि में कूदने के लिए तुम्हें कौन सा कहता है यदि यह अनुभव होता हो कि हिमालय में साधना नहीं हो रही है तो फिर और कहीं क्यों नहीं चले जाते यह जो तुमने प्रश्न के बाद प्रश्न किए हैं उनसे तुम्हारे मन की कमजोरी ही प्रकट हो रही है कि तुम वहाँ से उत्तर आने के लिए चंचल हो उठे हो शक्तिमान उठ शक्तिमान उठो तथा सामर्थ्यशाली बनो कर्म निरंतर कर्म संघर्ष निरंतर संघर्ष अलमिति यहाँ पर सब कुशल है सिर्फ बाबूराम को थोड़ा ज्वर हो गया है तुम्हारा ही विवेकानंद